आध्यात्मरामण अर्य काकांड प्रथमसर्ग महादेववाच अथ तीन स्थिति प्रभाते रघुनंदन स्ना मुनि साम मंत्र प्रयाणयोपचक्रम मु गच्छा महे सर्वे मुनिमंडलमंडित विपनम दंडकम यत्र तमाज्ञा तुम हार श्री महादेव जी बोले हे पार्वती उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करने के अनंतर श्री रघुनाथ जी ने मुनिवर की सम्मति से चलने की तैयारी की वे बोले हे मुने हम सब मुनि मंडली से सुशोभित दंडकारण्य को जाना चाहते हैं अतः तो आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए मार्ग प्रदर्शनाथ शिष्यामसीुवा राम से वचन प्रहस्यामशा प्रा त्र तत्र राम राम सर्वस्य सर्व मगद्रष्टा तव को मगदर्शक तथापि दर्शयती तवलोकानुसारिह और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए राम जी का यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रिमुनि श्री रघुनाथ जी से हंसकर बोले हे राम हे देवताओं के आश्रय स्वरूप सबके मार्गदर्शक तो आप ही हैं फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा तथापि इस समय आप लोग व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं अतः है, मेरे शिष्यगण आपकी मार्गदर्श दिखाने आपको मार्ग दिखाने के लिए जाएंगे इतिश्या समाज से स्वयं किंचित तमन्वात राण भारिता प्रत्या अत्री स्वनम झ क्रोशमात्र गदर्श महतिमी अत्रे शिष्यादम रावो राजोचन तदनंतर शिष्यों को आज्ञा दे अत्रि स्वयं भी कुछ दूर रामचंद्र जी के साथ गए और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौट आए एक को जाने पर श्री राम जी ने एक बहुत बड़ी नदी देखी तब कमल नयन रघुनाथ जी ने अत्रि के शिष्यों से इस प्रकार पूछा नद्या संतरणे कचिद उपायो विद्यते नवाह अचुस्ते विद्यतेत नौका सुदृढ़ रघुनंदन हे ब्रह्मचारियों नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं तब शिष्यों ने कहा हे रघुनंदन यहाँ एक सुदृढ़ नौका है तरश्याम हे युष्मा वयमे क्षणाधीह तथो ना सरोप्य सीताघवक्ष्मण क्षण सरया बासुरनदी रामा का सर्वे जब मोह अत्रे रथाश्रम हम उसमें चढ़कर आपको एक क्षण में ही नदी के उस पार पहुँचा देंगे तब मुनि कुमारों ने सीता के सहित राम और लक्ष्मण को नौका में चढ़ाकर एक क्षण में ही नदी के उस पार पहुँचा दिया और फिर रामचंद्र जी द्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनि के आश्रम को लौट आए ्य विपनम घोरम झिल्ली झंकारनादित नाना मृगणाकिणम सिंहव्याघ्राधिभीषण तब वे झिल्लियों की झंकार से गुंजायवान विविध वन्य पशुओं से पूर्ण और सिंह व्याघ्र आदि हृंथ पशुओं से भयानक एक और वन में पहुँचे घोर राक्षसैर्घोरूपैचित रो महर्षण प्रवेश रामो घोरम लक्ष्मण भयंकर रूपधारी राक्षसों से सेवित उस रोमांचकारी घोर वन में घुसकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा इत पर प्रयत्न गंतव्य सहित नए धनुर्गुणे न संयोज्य शरानपि करे दधत अग्रेसम्य हम पंचात्मे धनुर्धर आवयोर्मध्य सीता मये वात्म परालोह यहाँ से तुम्हें बहुत सावधान होकर हमारे साथ चलना होगा मैं धनुष पर प्रत्य चढ़ाकर और हाथ में बाढ़ लेकर आगे आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारण कर पीछे चलो तब जीव और परमात्मा के बीच में रहने वाली माया के समान सीता हमारे बीच में चले चक्षुशार सर्वत्र दृष्टम रक्षो भयम् महत विद्यते दंड कारण्य सुतपूर्व अरिंदम ये अरिंदम सब और सावधानी से निगाह रखो हमने पहले जैसा सुना था उसी के अनुसार इस दंडकारण्य में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है इतव भाषमाणव जगमतु साधयोजनम त्रैक पुष्कर अम्बुज शीतलोदे न शोभमानाष्यत तत् समीप मथो गसलिलम शुभम इस प्रकार आपस में बातचीत करते वे डेढ़ योजन छह कोस निकल गए वहाँ कुमुद कल्हार और कमलाजी से सुशोभित एक पुष्करणी तलाई थी वह कमलवन और शीतल जल से अति सुंदर दिख पड़ती थी उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतल जल पान किया उशुस्ते सलिलाभ्यासे क्षण छाया मुकाश्रिता तदोदूराया महास भयानक्रष्टनमीषय स्वर्गजीर्तवांस नतूलाग्र गथितानेकमाषं और कुछ देर के लिए जल के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए उसी समय उन्होंने एक महा बलवान और भयानक राक्षस आता देखा उसका मुख तीक्षण दाढ़ों से पूर्ण था वह अपनी गर्जना से अत्यंत भय उत्पन्न करता था और उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत से मनुष्य बिंधे हुए थे भक्ष्यंतम गज व्याघ्रम महिषम धनु धृत्वा रावो लक्ष्मणम अब्रवी पतभातर राक्षसोयम् रागत आयातमुखम नो अग्रे भीरूण भयमावन वह बहुत से जंगली हाथी सिंह और भैंसों को खाता हुआ आ रहा था उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाए हुए अपने धनुष को उठाकर लक्ष्मण जी से कहा भाई देखो हमारे सामने यह भीरु पुरुषों को डराने वाला उग्र रूप महाकाय राक्षस आ रहा है संजीकृत धनुष माँ भैर्ज नक नंदिनी बाणमादाय सितो राम चला तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ जानकी तुम डरना मत ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए स तो दृष्टार रमाराथम लक्ष्मण जानकहासम तथा कृवा भीषियदम्रवीत कौ युवाम बाढ़ तूीर जटावल कलधारिण धरो बो स्त्री शहायो सुधुर्म तदनंतर उस राक्षस ने राम लक्ष्मण और जानकी जी को देखकर बड़ा अट्टहास किया और सबको भयभीत करते हुए इस प्रकार कहा अरे बालकों बाण तुड़ीर और जटा आदि मुनिवेश धारण किए तुम कौन हो तुम्हारे साथ में एक स्त्री है और तुम बड़े मदोन्मत्त दिखाई देते हो सुंदरो सुंदरौत मे वक्त ग्रभीष्ट कवलोपम किगत घोर वनमेविता श्रा रक्षो वच राह मान उवाच अहम राम प्राता लक्ष्मणो मम सं तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो सर्पादिकों से पूर्ण इस घोर वन में तुम किस लिए आये हो राक्षस के ये वचन सुनकर श्री राम जी ने उससे मुस्कुराकर कहा मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है ऐसा सीता मम वैमागताह वहमागता पितृवाक्यम पुरस्कृत शिक्षणार्थम भवादृशम्वा तद्राम वचनम तथा तो यह रमणी मेरी प्राण प्रयासीता है हम पिता के आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए इस वन में आए हैं